अब 109वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र से फिर वे भौतिक अग्नि और बिजली कैसे हैं यह उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में दो लुप्तोपमा अलंकार हैं मनुष्य की योग्यता है कि अच्छी प्रीति और पुरुषार्थ से श्रेष्ठ विद्या आदि का बोध कराते हुए अति उत्तम बुद्धि उत्पन्न कराकर व्यवहार और परमार्थ की सिद्धि कराने वाले कर्मों को अवश्य सिद्ध करें फिर वे कैसे हैं यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ सब मनुष्यों को बिजली आदि पदार्थों के गुणों का ज्ञान और उनके अच्छे प्रकार कार्य से युक्त करने से नवीन नवीन क्रिया की सिद्ध करने वाले कला यंत्र आदि का विधान कर अनेक कामों को बनाकर धर्म अर्थ और अपनी कामना की सिद्ध करनी चाहिए फिर उनको क्या करना चाहिए यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ ऐश्वर्य की कामना करते हुए लोगों को कभी विद्वानों का संग और उनकी सेवा को छोड़ तथा बसंत आदि ऋतु का यथा योग्य अच्छी प्रकार ज्ञान और सेवन का त्याग न कर अपना वरताव रखना चाहिए और विद्या तथा बुद्ध की उन्नति और व्यवहार सिद्धि उत्तम प्रयत्न के साथ करनी चाहिए फिर वे कैसे हों यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्य जब तक अच्छी शिक्षा उत्तम विद्या और क्रिया कौशल युक्त बुद्धियों को सिद्ध नहीं करते हैं तब तक बिजली आदि पदार्थों से उपकारों को नहीं ले सकते इससे इस काम को अच्छे यत्न से सिद्ध करना चाहिए भावार्थ मनुष्य जिनसे धनों का विभाग करते हैं वा शत्रुओं को जीत के समस्त पृथ्वी पर राज्य कर सकते हैं उनको कार्य की सिद्ध के लिए कैसे न यथा योग्य कामों में युक्त करें अब पवन और बिजली कैसे हैं यह विषय अगले मंत्र में कहा है आवार्त इस मंत्र में वाचक लुक्तोपमा अलंकार है और बिजली के समान बड़ा कोई लोक नहीं है क्योंकि ये दोनों सब लोगों को व्याप्त होकर ठहरे हुए हैं अब पढ़ाने और पढ़ने वाले कैसे होते हैं यह उपदेश अगले मंत्र में इंद्र और अग्नि नाम से किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुक्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो अच्छी शिक्षा से मनुष्यों में सूर्य के समान विद्या का प्रकाश करता और माता-पिता के तुल्य कृपा से रक्षा करने वा पढ़ाने वाला तथा सूर्य के तुल्य प्रकाशित बुद्धि को प्राप्त और दूसरा पढ़ने वाला है उन दोनों का नित्य सत्कार करो इस काम के बिना अभी विद्या के उन्नति होने का संभव नहीं है फिर वे दोनों कैसे हों यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे मित्र आदि जन अपने मित्रादिकों की रक्षा कर और उन्नति करते व एक दूसरे की अनुकूलता में रहते हैं वैसे उपदेश के सुनने और सुनाने वाले परस्पर विद्या की वृद्धि कर प्रीति के साथ मित्रपन में व्यवहार रखें इस सुक्त में इंद्र और अग्नि शब्द के अर्थ का वर्णन है इससे इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जानना चाहिए यह 109वां और 29वां वर्ग पूरा हुआ अब 110वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र से विद्वान मनुष्य कैसे अपना व्यवहार खें यह उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में लुक्तोपमा अलंकार है जैसे समस्त रत्नों से भरा हुआ समुद्र दिव्य गुण युक्त है वैसे ही धार्मिक पढ़ाने वालों को चाहिए कि मनुष्यों में सत्य काम और अच्छी बुद्धि का प्रचार कर दिव्य गुणों की प्रसिद्ध करें फिर वे कैसे हैं यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे गृहस्थ आदि मनुष्यों तुम सन्यासियों से सत्य विद्या को पाकर कहीं दान करने वालों की सभा में जाकर वहां युक्ति से बैठ और निराभिमानता से वर्तकर विद्या और विनय का प्रचार करो फिर वे कैसे वर्तें यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे विद्वानों जैसे मेघ प्राण की पुष्ट करने वाले अन्न आदि पदार्थों को देने वाला होकर सुखी करता है वैसे ही आप लोग विद्या के दान करने वाले होकर विद्यार्थियों को विद्वान कर सुंदर उपकार करो फिर वे कैसे हैं यह विषय अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो मनुष्य प्रत्येक क्षण अच्छे अच्छे पुरुषार्थ करते हैं वे संसार से लेकर मोक्ष पर्यंत पदार्थों को प्राप्त होकर सुखी होते हैं किंतु आलसी मनुष्य कभी सुखों को नहीं प्राप्त हो सकते भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे मनुष्य खेत को जोत बोय और सम्यक रक्षा कर उससे अन्न आदि को पाके उसका भोजन कर आनंदित होते हैं वैसे वेद में कहे हुए कला कौशल से प्रशंसित यानों को रचकर उनमें बैठ और उन्हें चलात और एक देश से दूसरे देश में जाकर व्यवहार वा राज्य से धन को पाकर सुखी होते हैं अब सूर्य की किरणें कैसी हैं यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे यह सूर्य की किरणें लोक लोकांतर को चढ़कर जल वर्षा और उससे औषधियों को उत्पन्न कर सब प्राणियों को सुखी करती हैं वैसे राजा दिजन प्रजाओं को सुखी करें फिर श्रेष्ठ विद्वान हमारे लिए किससे क्या करें यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य अपने प्रकाश से तेजस्वी समस्त चर और अचर जीवों और समस्त पदार्थों के जीवन कराने से आनंदित करता है वैसे विद्वान शूरवीर और विद्वानों में अच्छे विद्वान के सहाय्यों से युक्त हम लोग अच्छी शिक्षा की हुई प्रसन्न और पुष्ट अपनी सेनाओं से जो सेना के लिए हुए हैं उन शत्रुओं का तिरस्कार कर धार्मिक प्रजाजनों को पाल चक्रवर्ती राज्य को निरंतर सेवे फिर वे विद्वान क्या करें यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ पिछले कहे हुए काम के बिना कोई भी राज्य नहीं कर सकते इससे मनुष्यों को चाहिए कि उन कामों का सदा अनुष्ठान किया करें अब सेना अध्यक्ष कैसा हो यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ कोई सेना अध्यक्ष बुद्धिमानों के सहाय के बिना शत्रुओं को जीत नहीं सकता इस सुक्त में बुद्धिमानों के काम और गुणों का वर्णन है इससे इस सूक्त इस के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 31वा वर्ग और 110वा सूक्त पूरा हुआ भावार्थ विद्वान जन जब तक इस संसार में कार्य के दर्शन और गुणों की परीक्षा से कारण को नहीं पहुंचते हैं तब तक शिल्प विद्या को नहीं सिद्ध कर सकते हैं फिर वे कैसे हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में विद्वानों के साथ अव विद्वान और अविवद्यानों के साथ विद्वान जन प्रीति से नित्य अपना बर्ताव रखें इस काम के बिना शिल्प विद्या सिद्ध उत्तम बुद्धि बल और श्रेष्ठ प्रजा जन कभी नहीं हो सकते फिर वे क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो विद्वान जन हमारी रक्षा करने और शत्रुओं को जीतने वाले हैं उनका सत्कार हम लोग निरंतर करें इनका किस लिए हम सत्कार करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो शास्त्र में दक्ष सत्यवादी क्रियाओं में अति चतुर और विद्वानों का सेवन करते हैं वे अच्छी शिक्षा युक्त उत्तम बुद्धि को प्राप्त हो और शत्रुओं को जीतकर कैसे ना उन्नति को प्राप्त हों फिर वह मेधावी श्रेष्ठ विद्वान क्या करें यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ विद्वानों का यही मुख्य कार्य है कि जो जिज्ञासु अर्थात ज्ञान चाहने वाले विद्या के न पढ़े हुए विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा और विद्या दान से बढ़ावें जैसे मित्र आदि सज्जन वा प्राण आदि पवन सबकी वृद्धि करके उनको सुखी करते हैं वैसे ही विद्वान जन भी अपना वरताव रखें